भाषार्थ जब हिंसक बल का आयुध अस्त्र दिहस्पति ने तोड़ दिया अग्नि की भांति तप्त किरणों से वह बल का अस्त्र तोड़ दिया तथा जिस प्रकार दांते से पिसे अन्न को जीवा खा लेती है उसी प्रकार पहाड़ में गायें चुराने वाले पणियों से व्यस्तित बल के मारने पर गायों के खजानों को प्राप्त किया भाषार्� उस विख्यात स्थान को जब जान लिया तब पहार में स्थित गायें स्वयं अपनी सामर्थ्य से पहार से बाहर आईं जैसे पक्षी के अंडे को फोड़कर गर्भ रूप बच्चे प्रकट होते हैं भासार्थ सुंदर विहस्पति ने पहार की गुहा में बंधी हुई सुंदर गायों को देखा जैसे अल्प जल में रहते हुए की भाद होकर रहते हैं तथा जैसे उसने विविध शब्दों के नाद सामर्थ्य से बल के बंधन को तोड़कर उनको पहाड़ से बाहर निकाला। भाषार्थ ब्रह्मपति ने पहाड़ की गुहा में गायों को देखने के लिए ऊषा को प्राप्त किया। उसने सत्य एवं अग्नि को पाकर श्रेष्ठ तेज से अंधकार का नाश किया। जैसे अस्थि से मज्जा बाहर की जाती है उसी प्रकार गायों से घिरे हुए बल के पहाड़ उसने गायों को बाहर निकाला भाशार्थ हम जिस प्रकार तत्वों का हरण करता है उसी प्रकार गायें चुराई गई थीं इसलिए गायों की खोज के लिए बृहस्पति के आने पर बल ने उन गायों को त्याग दिया ऐसा कार्य दूसरे के लिए अननुकरणीय एवं अकर्तव्य है सूर्य एवं चंद्र अहो रात्र परस्पर इस कार्य का वर्धन करते हैं भाषार्थ जैसे स्यामबर्ण घोड़े को सोने के भूषणों से विभूषित किया जाता है वैसे ही देवद� और दिन के समय में प्रकाश को उन्होंने रखा है जब बृहस्पति ने बलाधिष्ठित पहाड़ को फोड़ा तब उसको गाएं प्राप्त हुईं भाशार्थ आकाश में उत्पन्न बृहस्पति के लिए यह स्तोत्र किया है हम आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं जिसने बहुत सी प्राचीन ऋचाओं को बार-बार कहा है वही बृहस्पति हमें गायें घोड़े संतान वृद्याद सहित अन्य दें एकून तितम सुक्तम भासार्थ सराहनीय गुणों से युक्त अग्निका दर्शन वधनश्व को कल्याणकारी हो उसका प्रणयन फलां प्रद हो उसका ज्ञान गमन सुखप्रद हो जिस समय सुमित्र लोग इस अग्नि को पहली हवियों से प्रदीप्त करते हैं तब घृत की आहुति पाकर अग्नि प्रज्वलित होता है तथा हम उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थvndहश्व के अग्नि घी के हवि से ही वृद्धगत होता है अग्नि का अन्न आहार घृत ही है अग्निका घट ही पोषण कारक है घी की आहुति पाकर अग्नि तथा घी की आहुति पाकर अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान होता है भासार्थ हे अग्नि जिस प्रकार तेरी ज्वालाओं को किरणों को मन पर दलित करता है उसी प्रकार मैं सुमित्र तुझे हंस से प्रदीप्त करता हूं तेरा वह तेज बहुत नवीन है वह तू धनवान होकर सामर्थ्यवान होकर बहुत प्रकाशमान होकर शोभित हो वह तुम हमारी स्तुतियों को प्रेम से स्वीकार कर वह तुम शब्दों की सेना को विदीर्ण आशार्थ हे अग्नि इस्तोता बंधश्व ने प्रथम जिस तुझको हविसे पर जलित किया था वह तू मेरे इस इस्तोत को स्वीकार कर तथा वह तू हमारे ग्रीहों देहों के पालक हो और हमारे संतानों की भी रक्षा कर तुमने यह जो कुछ उदारता से हमें दिया है उसकी रक्षा कर भाषार्थ वंदनश्रुकुल में उत्पन्न अग्नि तू महान कीर्तिमान हो तथा हमारा संरक्षक बन लोगों की हिंसा करने वाला कोई भी तुझे पराभूत न करे तू शत्रु को पराजित करने वाला है तथा शूरवीर की भांति धैर्यवा� नाशक है बंधास्य के अग्नि के नामों को शीघ्र ही मैं सुमित्र कहता हूं भाषार्ष हे अग्नि तू जनता के कल्याण कारक पहाड़ पर उत्पन्न गाय आदि धन को प्राप्त करता है उसी प्रकार बलवान स्वामी तथा दास असुरों के उपद्रवों का नाश करता है तू शूरवीर की भांति धैर्यशाली एवं शत्रुओं को पराभूत करने वाला है, तू युद्धेच्छु लोगों को पराजित कर, भाषार्थ, बहुत इस्तुतिमान, प्रजलित नाना प्रकार के हवनों से उपासित, अनेक रीतियों से स्थापित, महान तेजस्वियों में तेजस्वी, यह अग्नि रित्तिजों से अलंकृत होता है, वह तू देवभ तेरे पास श्रेष्ठ एवं बहुत सुगमता से दूध देने वाली उसके दोहने में कोई विघ्न नहीं आती वह आदित्य की मदद से अमृत रूप दूध देने वाली गाय है वह तू ऋतज दक्षिणा तथा भक्त युक्त सुमित्रों से प्रजलित किया जाता है भाषार्थ हे सर्वग्येन धार्म्य अग्नि तेरी महिमा का सामर्थ का अमर देव भी वरण करते हैं जिस समय मननशील प्रजाओं ने देवों के साथ रहकर असुरों को नष्ट करने वाला कौन है ऐसे तुझको प्राप्त होकर पूछा तब तुमने सबके नेता एवं तुझसे बढ़ने वाले देवों के साथ कार्यधिकारकों को जीत डाला भाषार्थ हे अग्नि जिस प्रकार पिता पुत्र का भरण पोषण करता है उसी प्रकार मेरे पिता बंधस ने तुझे सदैव अपने समीप वेदों में रखकर हवि समर्पित करके तेरी पूजा सेवा की है हे युवा अग्नि तू इस मेरे पिता बंधस्य से समिधा स्वीकार करता हुआ पहले के बाधक शत्रुओं का भी नाश कर भाषार्थ अग्नि सोम निचोड़ने वाले लोगों की ऋतियों की मदद से बंधस्य के शत्रुओं को सदैव जीतता है हे आश्रय कारक तेज वाले अग्नि तू सावधान होकर हिंसक को जलाता है नष्ट करता है तू स्वयं वृद्धिगत होकर अधिक पीड़ादायक को भी मार डालता है भाशार्थ बंधश्य का यह अग्नि शत्रुहंता तथा चिरकाल से अनंत तेजस्वी एवं प्रजलित है, वह नमस्कार युक्त वचनों से स्तुत्य होता है, हे वंदश्वकुल में उत्पन्न अग्नि, वह तू हमारे विजातीय शत्रुओं का नाश कर और विजातीय हिंसकों को पराजित कर, सब तत्त्वम् सुक्तम् भाषार्थ, हे अग्नि, उत्तर वेदी पर दी गई मेरी इस समिधा को स्वीकार कर तथा भी युक्त सु कारी तथा कल्याण प्रद दिन बनाने के लिए देव यज्ञ से ज्वालाओं के साथ ऊपर उठ भाशार्थ देवों के अग्रगामी नराशंस नाम का मानवों द्वारा प्रशंसनीय अग्नि अनेक वर्णों वाले घोड़ों के साथ इस यज्ञ में आए अत्यंत पूजनीय एवं देवों में प्रमुख अग्नि यज्ञ के मार्ग से तथा आदर पूर्वक सत्कृत होकर स्तोत्रों की भासार्थ, नित्य हवि अन्न से युक्त यजमान लोक, दूत कार्य, हविर वहनादि कार्य के लिए अग्नि की स्तुति करते हैं। वह स्तवित तू उत्तिष्ठ वाहक घोड़ों से तथा उत्तम रथ से इंद्रादि देवों को ले आ, अनंतर तू होता बन और इस यज्ञ में विराज, भासार्थ, हे बरहि नामक अग्नि, देवों द्वारा सेव तथा आकर्षक यह यज्ञ वर्धित हो और इसकी काल मर्यादा बढ़े तथा हमारे लिए श्रेष्ठ सुगंध युक्त दृढ़ हो हे तेजस्वी देव तुम क्रोध रहित होकर प्रसन्न चित्त से हवि की कामना करने वाले इन्द्र देवों की पूजा कर भाषार्थ हे द्वार देवियों तुम दुलोक के ऊंचे स्थान को स्पर्श करो उन्नत होवो पृथ्वी की भांति उत्पादक शक्ति से युक्त होकर विस्तृत होवो देवाविलाषी तथा रथकामी तुम अपनी महिमा से देवों के अधिष्ठित तेजस्वी एवं सुंदर पुत्री ऊषा तथा रात्रि यज्ञ स्थान में विराजें, हे अभिलाषिनी, एवं उत्तम ऐश्वर्य संपन्न देवियों, तुम्हारे विस्तृत समीपस्थ स्थान में हवि की कामना वाले देव विराजें। भाषार्थ जिस समय सोमा भिष्यों के लिए पत्थर ऊपर उठाया जाता है और जिस समय महान अग्नि अत्यंत प्रदीप्त होता है तथा देवों के प्रिय हविरधारक यज्ञपात्र यज्ञस्थान में लाए जाते हैं हे रित्तक पुरोहित एवं विद्वान दो पुरुषों इस यज्ञ में तुम हमें धन दो भाषार्थ हे इलादितीन इला सरस्वती भारत तुम्हारे लिए हमने यह सुखकारी आसन किया है। इला तेजस्रिनी सरस्वती तथा दिप्तिमान भारती ने जैसे मनु के यज्ञ में हविका सेवन किया था। वैसे ही हमारे इस यज्ञ में उत्तम रीति से आदर पूरवक रखे हवियों का सेवन करें।